घटद्रष्ट सव्रह समशांग सच्चिदनंद कल का पाठ हम लोग श्लोक संख्या तेईस देख लिए थे उसका टीका में प्रथम पंक्ति में देखे थोड़ा पाठ संशोधन करना है तदेवं प्रकाश्य प्रकाशकवादी लक्षण वैलक्षण सती अपि लक्षण विलक्षण हो गया प्रकाश्य हो गया देह प्रकाशक हो गया आत्मा ये लक्षण विलक्षण होने पर भी आत्मा नात्मा भेद दर्शी न करना है पाठ आत्मा नात्मा दीर्घ चाहिए आत्मा नात्मा भेद दर्शी न अग्ञ तो के स्थान न करना है अर्थात आत्मा अनात्मा अभेद न ये दोनों का लक्षण बिल्कुल विपरीत है आत्मा और देह का लक्षण विपरीत है होने पर भी आत्मा और अनात्मा में अभेद देखने वाले ये भ्रांत है पूर्व में कहा गया कि मान मतः परम बार बार कहा गया तो यह अत्यंत विलक्षण है देह और आत्मा होने पर भी देह को मुंह में मान करके <coughs> तादात में बुद्धि करना इससे बड़ा और अज्ञान क्या है कहा गया किमक ज्ञान मत परम तो यहाँ ये पाठ संशोधन लेना है तो आत्मा अनात्मा अभेदर्शी अर्थात ये आत्मा अनात्मा भेद है अभेद है भेद है होने पर भी अभेद देखते हैं तो उसको दिया गया किमक कि ज्ञान मत परम इससे और बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है आगे हम लो लोग देख रहे थे ब्रह्म शांत है सच्चिदानंद लक्षण इसके लिए टीका में चल रहे थे तृतीय पंक्ति में देख रहे थे अहम् शब्द प्रत्यय आलम्बन प्रत्येगात्मा ब्रह्म अस्मी आगे यहाँ तक हो गया था अहम् अच्छा अहम् आँ, मंत्र में हे ब्रह्म श्लोक में हे ब्रह्म श्लोक में जो ब्रह्म एवं अहम् कहा गया अभी अहम शब्द का अर्थ कहते हैं अहम् ये प्रतीक ले लिया गया आगे अहम् शब्द प्रत्यय आलम्बन प्रत्यगात्मा तो अहम शब्द प्रत्यय आलंबन इसमें दो विभाग है क्या क्या करेंगे आलम्बन प्रत्येक आलंबन कौन है आलंबन? आलम्बन प्रत्येगात्मा आगे दिया वही जो प्रत्येगात्मा वही ब्रह्म है और वो मैं ही हूँ ब्रह्म एवं अशु और ब्रह्म ये एक है फिर ये दोनों को अलग अलग क्यों कहा जाता है प्रत्येगा का अनुभव होने का समय में शरीर संबंधित अनुभव अर्थात तो शरीर का दृष्टि से अनुभव होता है मैं और जब ब्रह्म का विचार आता है शास्त्र से यह दृश्यमान जगत का अधिष्ठान रूपेण आता है प्रथम में तुम पदार्थ का शोधन होगा मैं मान करते शरीर इत्यादि को मान रहे उसका संस्कार अभी है तो होने से जब ये मै का ज्ञान होगा तब तो ये मैं शरीर इत्यादि नहीं हूँ मैं तो एक शुद्ध पदार्थ हूँ तो अर्थात तो मैं शरीर इत्यादि नहीं हूँ इस प्रतियोगी का दृष्टि से मैं एक शुद्ध पदार्थ हूँ अर्थात प्रत्येगात्मा का भान के साथ भान जिसमें हो होगा उस समय शरीर का भान नहीं रहेगा किन्तु प्रत्येगात्मा कहने का समय में जो विचार होता है तो शरीर का दृष्टि से ये विचार आता है और जब ब्रह्म का विचार आएगा कहते हैं जगत का अधिष्ठान ऐसे शास्त्र से जानते हैं तो प्रत्येगात्मा का अनुभव मतलब प्रत्यक्ष होगा ब्रह्म का ज्ञान मतलब जो का जो स्वरूप इत्यादि निर्णय होगा वो शास्त्र से होगा कैसे कहते हैं कि जगत का अधिष्ठान है उसी से ये आकाश आया आगे वायु ये सब उत्पत्ति होकर के जगत बन गया तो जगत अधिष्ठान चैतर्य निरूपण ब्रह्म और शरीर से विलक्षण है जो वो मैं प्रत्येगात्मा इस प्रकार की अनुभव और शास्त्रों से सुनकर के हमारा संस्कार इस दृष्टि से दो आ रहा है फिर आगे एक दिन पता हो जाएगा कि जो वास्तविक ये शरीर विलक्षण मैं हूँ यही जगत का अधिष्ठान है इसको कहा जाएगा उनके ज्ञान हो गया अर्थात ये जो जगत का अधिष्ठान ब्रह्म मान है वास्तविक जगत का अधिष्ठान वो है प्रत्येगात्मा जो मैं हूँ तो मैं ही अगर जगत हूँ मैं ही अगर प्रत्येगात्मा हूँ यही ब्रह्म है तो फिर मैं जगत का अधिष्ठान होना चाहिए तो बिल्कुल तो मैं जगत का अधिष्ठान हूँ मेरे में जब ये बुद्धि उठती है आगे ये जगत आ जाता है इसलिए जो प्रत्येगात्मा है वही जगत का अधिष्ठान है ये बुद्धि आने से ही ये जगत इसको कहा जाता है कि दृष्टि सृष्टि इत्यादि सब शास्त्रों कहते हैं बुद्धि चला तो जगत दिखने लग गया बुद्धि नहीं है तो जगत कुछ नहीं है प्रत्येगा प्रतियोगी रूप से अनुभव होता है मतलब शरीर इत्यादि का जब संस्कार रहता है उसी के दृष्टि से चलकर करके अनुभव होता है कि ना ना ये शरीर इत्यादि में नहीं हूँ प्रत्येगात्मा का अनुभव से ठीक जैसे बाहर आएगा क्या तो मैं शरीर हूँ इस प्रकार की फिर बुद्धि आ जाएगा तो मैं शरीर हूँ ये बुद्धि और मैं शरीर नहीं हूँ ये तो शुद्ध चैतन्य हूँ ये दोनों अर्थात तो शरीरों का थोड़ा उसके साथ चमक मतलब ये रहेगा दृष्टि रहेगा वो अनुभव का समय में नहीं रहेगा किंतु जैसे वो अनुभव से बाहर आएगा फिर मैं शरीर हूँ व्यवहार करेगा इसको लेकर के तो इसलिए शरीर का दृष्टि से प्रत्येक आत्मा कहा जाता है और जगत का दृष्टि से ब्रह्म कहा जाता है ब्रह्म के अनुयोगी रूप से अनुभव होता है अनुयोगी क्या आप थोड़ा स्पष्ट इसको पहले विचार कर लीजिए फिर तो यहां जो शरीर प्रतियोगी कह दिया शरीर का दृष्टि से तो प्रतियोगी अनुयोगी अर्थात आधार आधे उस प्रकार की भाव यहाँ नहीं दे अच्छा जैसे कह दिया जा जाएगा कि वही पदार्थ वही भगवान कृष्ण वो आ, यशोदा के दृष्टि से अलग दिखेंगे गोपोपालो के दृष्टि से अलग दिखेंगे गोपियों का दृष्टि से अलग कृष्ण का दृष्टि से अलग तो है तो वही एक ही पदार्थ किंतु दृष्टि अलग अलग होने से वो अलग, अलग अलग जैसा लगते हैं, इसी प्रकार के है तो वही प्रत्येगात्मा एक ही है चैतन्य है, है वही ब्रह्म है किस दृष्टि से देख रहे हैं तो शरीर में ही वो विद्यमान है कहने प्रत्येगात्मा कह देंगे जगत का अधिष्ठान है कहते ब्रह्म हो गया है तो वही एक ही चैतन्य ये प्रक्रिया मतलब या सृष्टि दृष्टि न सृष्टि दृष्टि जो है वो साधक अवस्था है अर्थात तो जैसे सृष्टि हुआ है ऐसे ही देखिए हम किसी व्यक्ति को कि जो द्रव्य में इतना राग रागद्व हो जाता है वो तो बहुत मूल बुद्धि मनुष्य में अधिक हो जाता है ये हमारे लिए अनुकूल है ये हमारे लिए प्रतिकूल है ये हमारा अच्छा है ये हमको प्रेम करता है ये हमको द्वेष करता है इस प्रकार की ये प्राणियों में जीवित वस्तु में अधिक हो जाता है क्यों कहते हमको भी उसी प्रकार हम भी प्राणी है ना इसलिए समियों में अधिक होता है विजातियों में इतना नहीं होता है तो वहां ये सृष्टि दृष्टि कह करके कहते हैं कि जैसे सृष्टि हुआ है ऐसे ही देखिए जहाँ हम रागद्वेश करते हैं वहां हम कुछ चीजें आरोपित करते हैं ये ऐसा है वो ऐसा है ये ऐसा है आरोपित कर देते हैं तो यह आरोप नहीं करके इसको देखना है इसको कहा जाएगा कि जैसे सृष्टि हुआ है ऐसे ही देखिए परमात्मा ने कैसे बनाया ये एक मनुष्य है तो हाथ पाओ काम ये सब शरीर है और उसके अंदर में के मन है वो मन को कैसे सृष्टि किया है ये मन में अच्छा चीज भरा है शत्रु चीज भरा है ये मन में ऐसा भरा है तमस्त तो अच्छा चीज भरा है जैसे सृष्टि किया है ऐसे ही देखिए अग्नि को अग्नित्व ने देखना जल को जलत्व न देखना ये हो गया सृष्टि दृष्टिवाद जैसे सृष्टि हुआ है ऐसे देखे अग्नि क्यों ऐसे गर्म कर देता है सब जला देता है भाई परमात्मा उसको ऐसे सृष्टि किए है अगर हम अग्नि का अग्नि गुण सब दाह इत्यादि के साथ स्वीकार कर लेंगे हमको अग्नि में द्वेष होगा क्या नहीं होगा किंतु जब हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए इसी के चलते हम उसमें बंद जाते है तो ये सृष्टि दृष्टिवाद ये साधक अवस्था में रहेगा तो फिर ऐसा होते होते जब ये जगत की सत्ता ही मिथ्या हो गया ये नहीं है तब तो फिर ये से आते दृष्टि सृष्टिवाद ये सिद्ध की स्थिति है वेदांत तो अधिक दृष्टि सृष्टिवादों को कहेगा सृष्टि दृष्टि बाद वो करके राग द्वेष रहित तो हो करके फिर वेदांत तो में आएंगे तो वेदांत तो अभी क्या करेगा कि कर जगत जो अभी परमात्मा जैसे बनाए हैं उनको ये ही दिख रहा है सब बढ़िया है सब परमात्मा की सृष्टि है तो ऐसे ही बनाए हैं जैसे बनाए हैं ऐसे तो ठीक है तो अभी इसको भी लॉय करना है ये वेदांत तो करेगा अहम अहंकार अहम शब्द प्रत्यय आलम प्रत्योगत्मा ब्रह्मतर ऐक्य हेतुगर्ता आह एक पदार्थयो करके किसको कह रहे हैं तत्व पदार्थ पदार्थ, पदार्थ ये दोनों का ऐक्य ये दोनों पदार्थ ऐ क्य होगा लक्ष्यार्थ कई के हेतु गर्भितानी विशेषणानी हेतु गर्भ में है जिनका ऐसे विशेषण तो हेतु गर्भो ये विशेषणानी विशेषणानी हेतु गर्वाणी तो अर्थात ये सब विशेषण आगे जो दे रहा है वो विशेषण सब हेतु को कह रहे हैं क्या हेतु को कह रहे हैं कि तत्व पदार्थ एक है क्यों एक है कहते हैं हेतु दे रहे है तो ये सब ब्रह्म का आत्मा का विशेषण समह शांत सच्चिदानंद लक्षण ये सब विशेषण है और ये विशेषण सब हेतु है किसमें ऐक्य में किसका किसका ऐक्य तत्व पदार्थ में ऐक्य प्रथम विशेषण दे दिए समाभ्याम सर्वाभिन्न समाज कैसे कहेंगे सत्ता सत्ताचार प्रकाश प्रकाशो प्रकाशोभ्या ये दोनों के द्वारा सर्वाभिन्न सर्वे भिन्न सर्वे अभिन्न सभी के साथ अभिन्न है तो सत्ता प्रकाश दे करके सभी के साथ अभिन्न है मिट्टी का दस बर्तन है और वो सबको सत्ता स्पूर्ति बर्तन को कौन दे रहा है मिट्टी दे रहा है ये मिट्टी सभी बर्तन को सत्ता स्फूर्ति देते हुए सभी के साथ अभिन्न है तो ता जो अधिष्ठान है वो सभी को सत्ता स्पूर्ति दे करके सभी से अभिन्न होता है इसी प्रकार की जगत को सत्ता स्पूर्ति ये हम ही दे रहे है क्या समस्या सर्वे अभिन्न सर्वान्न तो सर्वे सर्वे यहाँ तृतीया सहय पुनः किम लक्षण ये प्रथम लक्षण हो गया समह समर्थ हो गया सत्ता स्पूर्ति दे करके सबके साथ अभिन्नता सभी का अधिष्ठान दूसरा पुनः किम लक्षण कहते शांत तो अशांत क्यों हो जाता है विक्षेप आने से तो विक्षेप क्यों हो जाता है कहते मनोबुद्धि आने से सुस्रुप्ति में कितना विक्षेप हो जाता है कोई विक्षेप नहीं होता है क्यों नहीं होता है अंतकरणीय तो तो नहीं है तो ये जो आत्मतत्व तो है उसमें ये विक्षेप का जो निमित मतलब कारण है अंतकरण वो हो है वहाँ नहीं।, नहीं है इसलिए कहते हैं निरस्त समस्त उपाधि विक्षेपादि विकार शून्य निरस्त समस्त उपाधिवात तो यह शांत क्यों है कहते हैं निरस्त समस्त उपाधिवे हेतु तो देते हैं। तो पंचे में हट जाएगा त निरस्त समस्त उपाधि उपाधि कौन है ना उपाधि निरस्त समस्त उपाधि आत्मा शांत शांत तो किसको कह रहे हैं शांत किसका विशेषण दिया गया आत्मा का तो आत्मा का विशेषण शांत क्यों हो गया कहते हैं आत्मा निरस्त समस्त उपाधि तो ये निरस्त समस्त उपाधि इसमें समाज कैसे लेंगे पहले अर्थ तो समझ में होता है निर्गत समस्त उपाधि यशमान निर्गत कहने से यशमान समस्त उपाधि में तो, तो समस्त उपाधि से कर्मदार हट हो जाएगा तो जिससे सारे उपाधि हट गए प्रत्येक आत्मा के साथ उपाधि सब कौन बन जाते हैं अंत करण देह प्राण ये सब उपाधि बन जाते है इस उपाधि कैसे मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ किसको उपाधि लिया मनु मैं क्षुदित हूँ मतलब मैं, मैं प्यास वाला हूँ प्यासा वाला हूँ किसको लिया उपाधि ये किसका प्राण का प्यासा ये प्राण का धर्म है और मैं स्थल हूँ मैं कृष्ण हूँ मैं गौर हूँ मैं कृष्ण हूँ ये किसका है तो वास्तविक मैं देह हूँ ऐसा नहीं कहता किंतु मैं गोरा हूँ काला हूं, हूं मोटा हूँ पतला हूँ जब कहता है देहो तो मानता है तो ये सब उपाधि जब नहीं रहेगा मैं मैं तो मैं ही हूँ किस प्रकार विक्षेपादि विकार शून्य इसमें कैसे कहेंगे आगे पदी आगे इति आगे विकारे कर्मचारी अभी बिकार ठीक है विकार एक वचन ले तस्मात शून्य इससे शून्य हो गया तो विक्षेपादि में बहुब्री विकारों के साथ कर्मधारय धारे शून्य में पंचमी विकारों से शून्य ये तृतीय लक्षण हो गया तृतीय लक्षण पुनः किम लक्षण तो ब्रह्मे वाह शांत आगे सच्चिदानंद लक्षण कहते हैं। सच्चिदानंद लक्षण सत चेत आनंद यही लक्षण लक्षण का स्वरूप है जिसका बहुग्री है इसमें सचिदानंदे लक्ष्यते थे कहते अनृत जड़ दुख प्रतियोगी भी जो है वो अनृत है अनुत मतलब सत का जो अभाव होगा वो अनुत हो जाएगा तो ये अनियोगी हो जाता है प्रतियोगी और अनुत मिथ्या तो जो सत है उसका विपरीत हो जाएगा अनृत अन मिथ्या हरित हरित सत्यम नित्य अन जा. तो सत कहने से उसका विपरीत तो हो गया अन तो चित, चित का विपरीत तो हो जाएगा जड़ और आनंद का विपरीत तो, ये प्रतियोगी के द्वारा लक्षित होता है सचिदानंद अर्थात ब्रह्म में कोई सत्व चित्व आनंद ऐसा तो धर्म नहीं है ये तीन ये नहीं है ब्रह्म अन हैं जड़ तो नहीं है दुख नहीं है ये सब प्रतियोगी हो गए प्रतियोगी के द्वारा लक्षित होता है ब्रह्म भाग लक्षण सच्चिदानंद तो त्याग रूपया भाग लक्षण या तो विरुद्ध अंश त्याग रूपा यही भाग लक्षण है जब भाग त्याग लक्षण कहते हैं तो उसका दृष्टांत किया देते हैं स्वयं देव तत्काल तदेश विशिष्ट देवदत्त ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त उसका देश काल अंश त्याग कर देते हैं एक भाग को त्याग कर देते हैं तो उसको भाग त्याग लक्षण कहते हैं और उसका दूसरा नाम है जहत लक्षण तभी विरुद्ध अंश का त्याग करके भाग लक्षण या भाग त्याग लक्षण से दोनों जो शुद्ध चैतन्य इस अंश को ही जान लेते हैं सचिदानंद लक्षण हाँ। अर्थात जो प्रत्येगात्मा है अहम है वो ही ब्रह्म है ब्रह्म सचिदानंद लक्षण तो यह विरुद्ध त्याग करके एक जान लेते हैं ब्रह्म बोधे ही द्विविधम द्वार ब्रह्म का बोधन अर्थात ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में द्विविधम द्वारा दो प्रकार के द्वार है विधि निषेध विधि रूपेण भी है निषेध रूपेण भी होता है सत्य ज्ञान आदि साक्षात वाचक शब्द प्रयोग लक्षण सत्य ज्ञान आदि साक्षातवाचक शब्द प्रयोग लक्षण सत्य ज्ञान ये सब वाचक शब्द से रक्षित होगा ब्रह्म साक्षातवाचक सत्यम ज्ञान अन कहने से साक्षात वाचक ये कोई परंपरा से नहीं कहेगा सत्य कहने से शब्द का एक वाच्यर्थ है हो गया ये। ब्रह्म। ब्रह्म। तो हम जगत में जहां भी सत्य कहते हैं कि आकाश है ऐसा कहते हैं वो का सत अंश यहाँ मिल करके हम इसको सत बोल करके कहते है संक्षिप्त शारीरिक कहते हैं आकाश आदो सत्यता का चिद प्रत्य आकाशाधु सत्यता का चिदे का प्रत्येक मात्रे सत्यता का चिदन्य तत्सधा सत्यता तत्चान विपन्न वोयम सत्य शब्दस्तु तत्र इस प्रकार कहते हैं आकाशाधु एक प्रकार की सत्यता है तो नया एक लोग कहेंगे आकाश तो नित्य है कह तो देंगे उसका उत्पत्ति नाश भी नहीं है तो वेदांती कहते हैं उसमें भी एक प्रकार की सत्यता है तो व्यावहारिक सत्य ना पारमार्थी का सत्य वो व्यावहारिक सत्य है किंतु आकाश का व्यावहारिक सत्य उत्पत्ति काल से लेकर के प्रलय काल पर रहेगा वो सत्य में थोड़ा अलग प्रकार की बुद्धि होगी शास्त्र विचार करने से लगेगा वो भी उत्पत्ति नाश वाला है नहीं करने से कहेंगे आकाश तो उत्पत्ति से प्रलय तो पूरा रहता है उसमें अधिक सत्यता बुद्धि हो जाएगी शास्त्र विचार नहीं होने से प्रत्येक मात्रे सत्यता अन्य अर्थात तो प्रत्येक जो सत्यता है वो आकाश में रहने वाला सत्यता जैसा नहीं है वो अन्य है तत्सबात तो प्रत्येगात्मा का सत्यता का संबंध से अन्यत्र सत्यता ये जो घटा घटा नदी पर्वतों सब हम कहते हैं ये सत्य कैसे कहते हैं घटा सं कहते हैं तो ये जो कहते हैं कहते है तत्सबात <laughs> सत्य आत्मा का सत्यता का संबंध होकर के अन्यत्र सत्य शब्द व्यवहार हो जाता है और यह सत्य शब्द तत्र विपन्न विपन्न अर्थात लौकिक व्यवहार में सत्य शब्द ये घटना पटर्सन इस प्रकार के व्यावहारिक सत्य कह करके हैं है यहाँ सत्य ज्ञान आदि साक्षात वाचक शब्द सत्य कहने से इसका वाचक शब्द हो जाएगा की जहाँ लौकिक सत्य कह देते है ये सत्य इसको सत्य कहते हैं कहें इसमें मतलब चैतन्य भी इसका अधिष्ठान विद्यमान तो है तो यह जो नाम रूप को हटा देते हैं जो अधिष्ठान चैतन्य है वो लक्षित तो हो जाता है साक्षात वाचक शब्द प्रयोग लक्षणों विधि रूप तो सत्य ज्ञान आदि साक्षात वाचक शब्द है और इसका प्रयोग इससे लक्षित होता है ये विधि उपाय है शब्द कहकर के हम लक्षण से बोध करवा देते हैं तो पूर्वार्ध में सत्य सच्चिदानंद लक्षण कह करके विधि उपाय कह दिया गया शांत कह दिया सम कह दिया ये सब विधि रूप हुआ और आगे उत्तरार्ध में कहते हैं ना हम देह हो या सदरूप तो अहम देह नहीं है क्योंकि देह जो है असद रूप है मैं देह नहीं हूँ ये विधान करते, करते हैं ना निषेध करते हैं निषेध करते हैं लक्षणो का निराशा करते हैं हो हो गया अतद हो गया ब्रह्म जो अब्रह्म उसका निराशा करना अनात्मा का निराश करना अतद हो गया अनात्मा इसलिए महीनों में न अत व्या चकित सुच तो श्रुति भी यह ब्रह्मो को कैसा कहता है कि हैं अतत का व्यावृति के द्वारा अतत व्यावृत्तिया अतदर्थात जो ब्रह्म अनात्म अनात्म का व्यावृत्ति करके ही नेति नेति श्रुति कह करके ब्रह्म का, का ख्यापन करता है इधानी अतद निरसन लक्षण निषेधः अभी अतद का निराशन अतद अर्थात अनात्म अनात्मा का निराश निराकरण ये अर्थात निषेध लक्षण कहा जाता है ब्रह्म ज्ञापन करने का दूसरा विधि है तो ये ने को उपनिषद में जनक राजसभा में जो याज्ञ बोल क्या तो वहाँ विवाद शास्त्रार्थ होता है तो गार्गी आकर के अंतिम में पूछता है कि ये ब्रह्म के बारे में ये ब्रह्म के बारे में बताइए अर्थात अव्याकृत आकाश जो ईश्वर उसका अधिष्ठान कौन है तो जो माया विशिष्ट चैतन्य उसका अधिष्ठान कौन हो जाएगा शुद्ध चैतन्य हो जाएगा तो पूछते हैं तो ये आज्ञा बोल के वहां उतर देते हैं तो ये आरंभ हो गया अनुरोना हर्स्व अलोहितम अमनस्कम अपराना इस प्रकार के करके, करके कहते हैं वह निषेध मुख से हैं तो शायद अनु हर्स्व इस प्रकार के आरंभ होता है उसको निषेदो कहते हैं अर्थात ये अणु नहीं है दीर्घ नहीं है अणु नहीं है महत नहीं है ये लोहित नहीं है ये लोहित नहीं है हरित नहीं है इस प्रकार के सारे रूपों का निषेध करेंगे सबका निषेध वहां क्या जाता है मन नहीं है प्राण नहीं है बुद्धि नहीं है ये सब निषेध करेंगे नगे अहम अहम तो देहो नहम देहो न अहम कहने से कौन है कहते अहम शब्द प्रत्यालंबन आत्मा तो वो समान है दो भाग क्या क्या हो जाएगा अहम शब्द आलम्बन अहम प्रति आलम्बन होगी आत्मा वो आत्मा जो है वो आत्मा देहो न इति अन्वयन तो अहम देहो न अहम सबका का अर्थ हो गया की प्रत्येगात्मा वो प्रत्येगात्मा देह नहीं है देह इति उपलक्षण उपलक्षण का लक्षण क्या है स्व तो इतर ग्राहकत्व तद ग्राहकत्व सचिव तद इतर ग्राहकत्व उसको भी ग्रहण करवाएगा उससे भिन्न का भी ग्रहण करवा देगा तो प्रकार की यहाँ कहा गया ना हम देह देह कह करके देहो उपलक्षण हो गया अर्थात प्राण इंद्रिया नाम अभी अर्थात मैं देह नहीं हूँ इसका अर्थ है मैं प्राण भी नहीं हूँ इंद्रिय भी नहीं हूँ मनोबुद्धि नहीं हूँ ये सबक <laughs> निर्वाण <चेक्टा। laughs> निर्वाण शाह गया असद रूप ही कहते हैं प्रसिद्धि कहा ऐसे अर्थात तो ये देह जो है वो असद रूप है ऐसा प्रसिद्ध कहाँ है कहते हैं विद्वजन प्रसिद्ध जनेश प्रसिद्ध विद्वांस जनस्य अथवा विद्वांस जनसु प्रसिद्ध में प्रसिद्ध है हम देह देहात्म के हेतु देहादि अनात्मा है देहादि आदि केन्द्रिया अनात्मा उसमें हेतु कहते हैं असद रूप असद रूपो प्रतीक असद असत अर्थात असत बोध्यम असद एक शब्द है असद शब्दे न बोध्यम तो असद अर्थात असत शब्द उसके द्वारा बोध्यम असत शब्द के द्वारा किसको कहा जाता है कहते अनवृतम तो अन्वितम माया नहीं तो असद बंध्यापुत्र को असद कहा जाएगा कि तो यहाँ असद शब्द का अर्थ तो वो बंध्यापुत्र नहीं है क्योंकि बंध्यापुत्र कभी प्रथित नहीं हो रहा है तो यहाँ असद का अर्थ माया मिथ्या वही माया मिथ्या ही है मिथ्या ये असत है ना सद है दोनों में इसलिए उसको सदसत विलक्षण कहते हैं तो है सदसत विलक्षण कहते हैं सत चेत बाद ना बाद ना बाद तो। सद अगर होगा तो वाध नहीं होना चाहिए क्योंकि सत का लक्षण तत्व बोध में क्या कहा गया विकाल्य तुम तीनों काल में जिसका बाध नहीं होगा और असत चेत बंध्या पुत्र असत्य है असत चेत नती किंतु जगत की प्रतीति हो रही है इसलिए सद भी नहीं हुआ क्यों इसका वाद हो जाता है सद का वाद नहीं होता है और ये असत नहीं है क्यों प्रतीत हो रहा है असत बंध्या पुत्र का प्रतीति नहीं हो रही है असत रूप असत बोध्यम अन ताद्रिक रूपम ताद्रिक कहने से अनुत रूप अन्रितरुप। ताद्रिक रूपम रूपम का स्वरूपम यश असद रूप का असद असद का अर्थ अनम अर्थात रूपम का अर्थ स अर्थात अन स्वम यधाविध कहने से किस पद का व्याख्यान हो रहा था असद तो रूप अर्थात वो असद रूप है इस प्रकार की ज्ञान ना हम देहो ज्ञान भिन्द्य उच्यते बुधे ये ज्ञान एवं प्रकार तो देहनुहु अर्थात अहम ब्रह्म इदी महावाक्यजन्य अखंडाकार बुद्धिप्ञान बुधेह आत्मतत्वर उच्यते कथ्यते तो मैं देहनयु मे ब्रह्म इस प्रकार के इत्यादि महावाक्य जन्य महावाक्य ये कौन होते हैं वहाँ वाक्य क्या क्या है तत्वसी कौन सा वेद का है ये श्याम उपनिषद में और दूसरा अहम ब्रह्माष्टमी किसका है ये मांडू के उपनिषद में अथरो वेद हाँ हाँ बृहदारण्य का बृहदारण में द्वितीय अध्याय ग्याद� का अंतिम आगे अहम ब्रह्माष्टमी आगे अयम आत्मा ब्रह्म ये मांडुके में है अर्थात अथर्ववेद में आ जाएगा और प्रज्ञान ब्रह्म ये ऐतरिय उपनिषद में ऋग्वेदक का चार महावाक्यंतु महावाक्य केवल इतना नहीं है जहाँ भी ऐक्यो का कथन होगा वो महावाक्य है तो ये अर्थात प्रसिद्ध मान लिया गया तो बाकी बहुत महावाक्य हैं इत्यादि महावाक्य जन्य अखंडाकार बुद्धि रूप घटाकार बुद्धि तो इस घटाकार बुद्धि बुद्धि का विषय क्या है घटक दाग तो इसी प्रकार की अखंडाकार बुद्धि इस बुद्धि का विषय क्या होगा अखंड इस बुद्धि का जो विषय है ब्रह्म वो अखंड है वो जो बुद्धि की वृत्ति वो अखंड कालिक अखंड हमेशा ब्रह्मकार वृत्ति चलता रहे वो नहीं ब्रह्माकार वित्ती या अंतःकरण का परिणाम है ना ये तो चैतन्य का है अंतःकरण का तो अंतःकरण अगर ब्रह्माकार वित्ती रहेगा तो फिर रोटी आकार होगा <laughs> नहीं होगा तो हमेशा ब्रह्माकार वित्ती चलती रहती है तो फिर वो रोटी भी भोजन नहीं करेंगे इस प्रकार की हो जाएगा तो अखंड आकार काली का नहीं है इसका विषय था तो ब्रह्माकार वित्ती का विषय जो है वहाँ परिच्छेद का बहाना नहीं आता है देश और काल और वस्तु किसी प्रकार की परिच्छेद का नहीं आएगा अतः विषय अखंड इस प्रकार तो की ज्ञानम बुधे ही बुधे ही अर्थात आत्म तत्व ही इगुपद ज्ञाप्री कि रह कह तो ये बुद्ध धातु तो इगुपद है इगुपध में समाज कैसे कहेंगे एक उपधा ये तो बुद्ध धातु में उपधा में एक है बुधे तो ही बुधे ही अर्थात आत्मतत्व ही आत्मतत्व में समाज कैसे कहेंगे आत्मन तत्व तो आत्मा का तो, आगे जाना आत्मन तत्व आगे जानती थी क्यों करेंगे तो जैसे घटम करोती घटकार हो जाएगा कर्मणी हो जाएगा आत्म तत्व तो तो जानाती करेंगे ज्ञान धातु से अभी अन्न हो जाएगा फिर आत्म तो, तो ज्ञान हो, तो हो जाएगा पहले जानाती जो बनाएंगे आगे आत्मतत्व जैसे कहेंगे गंगा धरो तो गंगा धरती कह देने से कर्मणी अण होगा ध्री धातु से अण होने से क्या बन जाएगा धारो हो जाएगा तो गंगा धारो बन जाएगा इसलिए क्या करेंगे धरती नंदी ग्रही दिव्य कर देंगे और होने से क्या हो जाएगा धर तो अभी इति धरो अभी ये कृदंत हो गया किसको धारण करते हैं गंगा को तो ध्री धातु का गंगा क्या हो जाएगा कर्म हो गया कर् कर्म हो कृति कृदंत तो कर्म रहेगा तो कर्ता कर्म को क्या विभक्ति हो जाएगी तो सी हो जाएगी तो क्या कहेंगे विग्रह अभी गंगा या प्रकार की यहाँ भी हो जाएगा जाना ज्ञा एगो पदक यहाँ प्रीति रहो कह ज्ञान आगे आत्म तत्व ज्ञान इस प्रकार कहेंगे आत्म ज्ञान तो उनके द्वारा उच्चते में धातु क्या है तो को उच्च कैसे हो गया किस सूत्र से नाम की थी यहाँ संप्रसारण का निमित्त क्या है किस सूत्र से आया धातु के क्या केमणी प्रयोग हुआ कैसे हाँ ग्रुद धत् क्यूँकी आध्यात् पर में रहने पर ग्री उसे अच्छा कथ्य तेत विलक्षण विलक्षणः सर्वो किसी से विलक्षण जितना है सर्व ज्ञानाभास है तो अर्थात तो अहम ब्रह्म अस्मी ये ज्ञान है और बाकी मैं देह हूँ मैं मन हूँ मैं बुद्धि हूँ ये सब जितना है वो सब ज्ञान आवास ज्ञान का आवास है इनकी ये श्लोक उच्चारण करेंगे सचि आनंद लक्षण नानदेव ज्ञान चरे बुध आगे नन अहम जातो मृत सुखे दुखे इत्यादि अनेक विकार इत्यादिकार अहम शब्द प्रत्यालबन प्रतीयम्वाद कथम तस्वीर ब्रह्मत्व आप कह कहते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म वह सम शांत ब्रह्मेवाह सम शांत तो पूर्वपक्ष तो कहते हैं कि अहम जा मृत सुखे दुखे इत्यादि तो अहम जातो जातो में क्या धातु है तो जातो में तो हो जाने से जन्म को जा कैसे हो गया ज्ञान नहीं होगा क्यों सीती तो यहाँ फिर क्या सूत्र लग गया जन खो तो पर मेंत रहे अथवा जलादि की रहे तो क्या कर देगा वो आकार कर देगा न को आकार कर देगा हो गया जा तो जात अहम जात और अहमृत तो पूर्वजन में मृत नहीं तो अभी कभी दुर्घटना हो जाने से कुछ बहुत ज्यादा दुख हो जाने से गहता है अहमृत मर गया और सुखी दुखी ये तो सुबह शाम होते ही रहता है सुबह सुखी तो शाम को दुखी हो गया इत्यादि अनेक विकार विकारे नहम तो जो है उसमें अनेक विकार दिखता है नहीं दिखता है दिखता है तो अनेक विकार न अहम शब्द प्रत्यय आलम्बन से प्रत्यय अहम शब्द का जो व्यवहार करते हैं अहम शब्द जिसको कहते हैं और अहम शब्द कह करके जिसका ज्ञान होता है वो तो जात मृत सुखी दुखी विकार वाला ही तो देखता है क्यों कहते मैं जन्म हुआ हूँ मैं अभी मर गया ऐसा कठिनाई हो गई तो मैं सुखी मैं दुखी तो हम शब्द से शब्द जिसके लिए व्यवहार किया और हम कह करके जिस चीज का ज्ञान हो रहा है वो भी विकारी ज्ञान हो रहा है ना निर्विकार ज्ञान हो रहा है और जो शब्द प्रयोग होता है लोक में हम शब्द ये भिकारी को कहता है ना निर्विकार को कह देता है को तो पूर्व पक्ष कहता है प्रतियोग मान ऐसे ही तो सभी को प्रति हो रहा है तो तस्य त्रम अभी तर्था ये जो अहम शब्द प्रति ये ब्रह्म कैसे हो जाएगा इति आहा इस प्रकार प्रश्न होने से उत्तर देते हैं निर्विकारो निराकारो निर्विकारो निराकारो हम निरवद्योहम्य निरवाद्योहम्य नहम देहो यद्रूपो नहम देहोदू ज्ञान मतच्य से बुधे ज्ञानी बुधे निर्विकारो निराकारो नि देहो निर्कार निरा निव पहलेहको ले लेंगे अहम् निरा, निर्विहार निराकारह निरवद्यह अव्यय अहम् देहो असदूपो देहो न्ञान बुधे ही उच्यते य उत्तरार्धाश्व अहम् हम कह करके सिद्धांत किसको कहना चाहता है तो निर्विकार हो। ये जो देह मैं सुखी मैं दुखी मैं जात मैं मृत ये सब जिसको कहा जाता है वो सब अनात्म पदार्थ है अनात्म भाव पदार्थ में छह विकार होते हैं क्या क्या है जायते समस्ती परिणाम तो ये छ विकार होता है तो किंतु कि निर्विकार समास कैसे कहेंगे निर्गत विकारो यश तो जिससे सारे विकार निकल गए अथवा तो कहेंगे तो निर्गता विकारा यशम किस सूत्र से समास होगा यशमत कहने से निर्गतो विकारो यस्मत कहते हैं ना अभी नस्मत कहने से कौन सा समास है तो बहुबरी पहले बहुबरी आएगा तो इसलिए वो पंचमी तत्पुरुष में नहीं चला जाएगा अथवा तो जो प्रादयोग्यर्थ है प्रथम या वहाँ वो नहीं है तो निर्गतो विकारो बिकारो यस्मत तो बहुब्री हो गया नहीं अस्त्यम ना, ना। प्रादिभ्यो धातु वाच्योतरपदिक तो से होते विकारो यश जो अच्छा आप लोगों का समास नहीं हुआ है तो वहाँ आता है निरागो क्रांता पंचमिया वो भी पंचमिया वहाँ क्या कहेंगे निष्क्रांतो कौशाम निष्क्रांत कौशाम अर्थात कौशाम्बी नगर से निकल गया तो निष्क्रांत तो कौशाम्ब्या वहा क्या दिखाते हैं वहां यशमात नहीं कहते हैं कहते हैं कौशाम्बी से जो निकल गया निष्क्रांत तो कौशाम्ब्या वो बहुवी नहीं है यहाँ क्या कहते हैं निर्गत विकार तो इस प्रकार की अगर कह देंगे तो निर्गत तो यहाँ कहना पड़ेगा निर्गत विकारात तो ऐसे कहेंगे तो निर्गत है विकारा विकार से जो निकल गया इस प्रकार तो अगर वो कहेंगे विकार से जो निकल गया कहते हैं कि हाँ ठीक है वो आत्मा को कह सकता है विकार से जो निकल गया तो हम साधारण यहाँ बहुग्री कह देते है अर्थात निर्गत हो विकार हो इसमान आगे निराकार तो ये निराकार में समास कहेंगे निर्गत आकार निर्गता, आकारो, आकारो, आगे है तो आकार आकार शरीर का होगा शरीर का अर्थात जिसमें आकार नहीं है उसका शरीर नहीं है और शरीर इसलिए शरीर के साथ तादात में जितना धीरे धीरे घट जाएगा लगेगा यह शरीर है निराकार कोई आकार नहीं है तो ये निराकार केवल स्थूल शरीर में होगा ना सूक्ष्म शरीर में भी होगा सुखाकार सूक्ष्म शरीर सुखाकार होता है मनो सुखाकार दुखाकार होता है तो इसलिए आकार उसमें भी रहेगा और निरवध्य अवध्य दोष निरवध्य जिसमें कोई दोष नहीं है दोष अर्थात ये सब जो तादात्म्य धर्माधर्म इत्यादि ये सब दोष और शरीर में सब दोष रहेंगे स्थूल दो शरीर में दोष सूक्ष्म शरीर में दोष स्थूल शरीर में बातो पित्त कप ये सब कही ऊपर नीचे हो जाएंगे दोष हो जाएगा और सूक्ष्म शरीर दोष षड तये तो जन्म मृत्यु पिपासा, ये पिपासा राग द्वेष ये तीन प्रकार की करता है स्थूल शरीर प्राण और अंतकरण सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि ये सब में ये सब हो गए अवध्य दोष ये सड कहा जाता है ये सब नहीं है अव्यय जिसका नहीं हुआ अर्थात एक रूप रहा अपक्षय नहीं है विपरिणाम नहीं है नम देहो यद्रूपो ज्ञानमती उच्चते बुद्धि पूर्वा जैसा था आज यहाँ तक ओ शांति शांति शांति शंक शंकरचार्य केशवं बातरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरात्म मूर्ति विभागि यो योमद्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शातिशिशाते